ओ नमो भगवते वासुदेवाय भद्रेश् नित्यं भागवत सेवया भगवतीमश्लोके भक्तिर्भवती नैष ग्रंथशन भागवत स्कंद नौ लोक संख्या पच्ची okay. ब्रह्म भगवान सर्वूता अध्यक्ष गुहा वेद ही प्रतिद्धन चिकीर्षि ब्रह्म भगवान सर्वूता गुहाज्ञिकीर्षिता शब्द श्री ब्रह्मा ने कहा भगवान हे भगवान सर्व भगवान्भूता समस्त जीवात्माओं का अध्यक्ष नियंता अवस्थित स्थित गुहा हृदय के भीतर बिना बाधा के प्रज्ञानेना द्वारा, द्वारा, द्वारा, द्वारा प्रयास करता है अनुवाद और अर्थात् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद के श्री ब्रह्मा ने कहा हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंत्र के रूप में स्थित है अतः आप सब प्रकार की बाधाओं से विहीन होकर अपने द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है तात्पर्य भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है फलस्वरूप परम नियता है नियता कर्म फलों का भोगता नहीं है क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता उदाहरणार्थ निषि क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है मन में ऐसी इच्छाओं से युक्त होकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता उनसे व्यर्थ शारीरिक संकों को को बिना किसी लाभ के पूरा करता है। शराबी शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारे सुविधा प्रदान करते हैं निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं असंभव है। इच्छाओं का लोग नहीं हो सकता क्योंकि इच्छा करना जीवन का है, है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और ईश्वर भी चाहता है कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करें यह गीता का अंतिम उद्देश्य है ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया अतः ईश्वर के साथ दादा सा, में कार्य है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना इससे समस्त इच्छाएं पूरी होती है प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात याद रहती है और कोई भी व्यक्ति अंत भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको पूर्ण रूपे अपनी इच्छा पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं और फल के दाता भी वे ही है ओ मज्ञानते मेदां दशा ज्ञानादर्शराक्रिया चक्षुरं मेलिता केना तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनवष्टं स्थापितं एन भूतले स्वयं रूपा कथामे हम ददाति स्वपदान्ति कम पन्ने हम श्री गुरु शीता पदकमलम श्री, श्री गुरु वैष्णवांचा सागर जातं सहगना श्रीपागर सह गण रघुनाथ सजीव साइक सूतचैत श्रीराधा कृष्ण सहगना पलिता श्री विशाखान्विता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपि का राधा का नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ प्रणमा हरिप्रिय पाचा कलपत पतितानां पापने पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निंदी अद्वैत गदाधर शिवासरी वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ब्रह्म उवाच भगवान सर्वूतानाध्यक्ष स्थित भवद ब्रह्मा ने कहा है भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है अथा आप सब प्रकार की बाधाओं से भीन होकर अपने अंत ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है अरे कृष्ण तो भागवत का ये जो दूसरा स्कंद है और जो पहला स्कंध है ये दोनों भगवान के चरण कमल है तो शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से भगवान के विग्रहों का हम दर्शन करते हैं तो उनका दर्शन हमें भगवान के चरण कमलों से होते हुए उनके मुख मंडल तक जाना चाहिए क्योंकि जो भक्तों का जो निवास स्थान है वो भगवान के चरण कमल है और लक्ष्मी का निवास स्थान भगवान का वक्षस्तल है जहा लक्ष्मी निवास करती है तो जो भक्त हैं वो सदैव भगवान के चरणों का, का कन बनना चाहते महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहा, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु नंद विष मे भवाऊ कृपया तब पाद पंकजूली सदृश विचिताया कि है ये जगत को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो जगत मेरे उपभोग के लिए बनाया गया है आ, जैसे ही व्यक्ति सोकर उठता है तो उसको सारी चीजें किसी सबसे पहले किसी चीज की याद आती है तो इसी के कि, कि मेरे आ, और जो कामनाएं है मेरी और जब भोग करने की एंजॉय करने की जो आ, डिजायर्स हैं, डिजाय मुझे पूर्ति करनी है और कब से ये जीवात्मा करते आया है कई सारे अलग-अलग बॉडीज में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था और ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी वो अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर रोज सुबह उठते ही रात्रि तक संघर्ष करता है मन स्थानीय इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर संघर्ष कर रहा है उपभोग करने के लिए एंजॉय करने के लिए ये भौतिक जगत और माध्यम क्या है मन और जो इंद्रियां है सेंसेस जिनके द्वारा जो जीव इस जगत में सुख प्राप्ति की अभिलाषा करता है लेकिन वास्तव में उसके लिए असंभव टास्क है इम्पॉसिबल टास्क संभव हो ही नहीं सकता इसलिए है है जो जो भगवान के भक्त हैं, वो सार को जानते को जानते इसलिए भक्तों कहा गया भक्त क्या होते हैं सारे होते हैं वो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से वो परे हैं, जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं हाँ। ब्रह्म पद्म पद्म पत्रा में वाम बसा पत्र जो कमल का पत्र है या या कमल का जो है वो जल में रहते हुए भी भी कभी भी उसका स्पर्श नहीं करता तो बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए कि सर्व सामान्य लोग भी इस जगत में रह रहे हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं धन अर्जन कर रहे हैं सुख के लिए भाग रहे हैं और भक्त का जीवन भी देखा जाए तो बाहरी दृष्टिकोण से एक भौतिकतावादी व्यक्ति भक्त के जीवन को भी उसी प्रकार से देख सकता है तो लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इस भौतिक जगत से परे है क्योंकि उसकी जो चेतना है सदैव परम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहती है इसलिए भक्तों को कहा जाता है हाँ की वो वैकुंठ मैन है वैकुंठ के प्राणी है इसी कारण से जो भक्त है वो सार साराही है और सार क्या है सारंगाना पदामुज भगवान के चरण कमल ही इस जगत में सार है जैसे हंस होता है अबे हम सबने तो नहीं देखा हंस को हंस दूध और पानी को मिला देते हैं तो हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ता है ऐसी कोई मशीन बनाई है वैज्ञानिकों ने हाँ पानी का पानी अलग कर दे और दूध का दूध अलग नहीं लेकिन कृष्ण के जो प्रकृति है, है, उन्हें उन्हें आमेसिक, आमेसिक है कि जिसको हम अपने बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते इसलिए भगवान की जो प्रकृति वो भी हमारे लिए अचिंत्य है अचिंत्य खालो ये बाबा नोजता कि भगवान की प्रकृति और भगवान दोनों अचिंत है अभी दूध बनाने के लिए कितना कठिन है भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि हरा घास या कोई ऐसा घास डाल दो पीछे से क्या है मिल्क कितना सरल है तो भगवान अचिंत्य है उनकी ये प्रकृति अचिंत्य है और ऐसे अचिंत्य भगवान को हमारे भौतिक बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता तर्क आदि के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसके लिए क्या विधि है भक्त्या मां अभी जाना गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन केवल जो डिवोशनल सर्विस है प्रेमयी सेवा की जो भावना है उसके द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है और इसी कारण से भगवान सारे हमें प्रदान करते हैं गीता गीता क्या है बगवत हा, हा, है संबंध ज्ञान क्योंकि सारे जो वेद हैं उपनिषद है, है इतिहास रामायण महाभारत वेदांत सूत्र पुराण या कुरान या बाइबल ये सब क्या है इन सब में तीन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है सबसे पहला ज्ञान क्या है संबंध ज्ञान कि ये जो जीव इस जड़ जगत में है उसका भगवान के साथ क्या संबंध है ये प्रकृति प्रकृति क्या क्या है? है? इस प्रकृति का भगवान के साथ संबंध तो ये जो संबंध ज्ञान है वो भगवद गीता के द्वारा हमें प्राप्त होता है और लेकिन ये जो शिव भागवतम है भागवतम क्या प्रदान करता है हमें और दो प्रकार का ज्ञान जिसको टेक्निकल भाषा में अभिदय ज्ञान और दूसरा है प्रयोजन ज्ञान ज्ञान अभिधेय धेय का मतलब है प्रोसेस किसी युवती का विवाह किसी युवक के साथ हो जाता है उसको पता चल गया कि आज से यह मेरा पति है यह है संबंध ज्ञान केवल पता है कि यह मेरा पति है लेकिन उस संबंध को और प्रगाड़ करने के लिए रियलाइज करने के लिए प्रोसेस है क्या प्रोसेस है उस युवती को उस युवक की सेवा करनी होगी उसको हमेशा जानना होगा इन डिटेल कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उसके रिश्तेदार कौन है बहुत सारी चीजें है तो जब वो जानती है और उसके अनुपात में कार्य करती है तो नेचुरली एक चीज का जन्म होता है और वो क्या है प्रगाढ़ अटैचमेंट प्रगाढ़ प्रेम तो सेम प्रिंसिपल आध्यात्मिक जीवन में है जब हम भगवत गीता के संबंध ज्ञान को समझते हैं तो संबंध ज्ञान के द्वारा हम स्थित हो जाते हैं आ, अपने स्थिति में कि मैं कौन हूँ जीवे रहा कृष्ण दास जब भगवत गीता को हम समझेंगे नहीं तो हम जीवात्मा है और मेरे पोजीशन मतलब शाश्वत जो स्थिति है वो क्या है भगवान का सेवक हो हो दास ये भावना हमारे में स्थित नहीं होगी और उस भावना को और प्रगाढ़ करने के लिए हाँ हमें श्रीमद भागवतम आदि जो ग्रंथ दिए हैं ह्यास देव कृष्ण द्वापायन व्यास हाँ इस भागवतम को समझने के बाद व्यक्ति जानता है कि उस संबंध को कैसे बिल्ड किया जाए कैसे प्रभाव किया जाए क्या प्रोसेस प्रोसेस है? तो उस प्रोसेस का वर्णन में है। इसको कहते और प्रयोजन क्या है प्रयोजन क्या है प्रेम प्रयोजन प्रयोजन यही है संबंध जानिया भजते भजते तो जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो हमें अपना जो संबंध है भगवान के साथ वो अस्पुरित हो जाता है, क्या? अनुभव करते हैं कि मैं भगवान के साथ कौन सी भावना में स्थित हो? इसलिए गीता के इंट्रोडक्शन में श्री प्रभुपात ने लिखा है कि पांच प्रकार की भावनाओं में पांच प्रकार के संबंधों में हर एक जीव भगवान से क्या है संबंधित है उनकी सेवा में है कोई शांत भाव में है कोई दास है सरवण के भावना दास की भावना कोई व्यक्ति सख्य की भावना है मित्रता का जैसे अर्जुन की भावना क्या है भगवत सेवा में फ्रेंड मित्र है और उससे परे क्या है वात्सल्य भाव माता यशोदा भी भगवान का भजन कर रही है भगवान की सेवा कर रही है लेकिन वो भावना वात्सल्य है वत्स की भगवान मेरे पुत्र है और मेरे जिम्मेदारी हैं कृष्ण का उधर निर्वाह करना कृष्ण को संभालना उनकी सुव्यवस्था देखना उनको उनकी रक्षा करना और उससे भी परे क्या है जो गोपियों की भगवान के साथ पति की जो भावना है पत्नी का जो भाव है माधुर्य का भाव तो इस प्रकार से है हर एक जीव भगवान से संबंधित है और भगवान के साथ है उसका स्वाभाविक स्वरूप है हाँ तो लेकिन हमें क्या करना होगा ये जो श्रीमद् भागवतम है इन ग्रंथों के माध्यम से हमें इस दिव्य प्रोसेस को गंभीरता से समझना होगा क्योंकि कलियुगा में लोग बहुत मंद है मंद बुद्धि अभी तो यंत्र के बिना हम जी नहीं सकते आ, यंत्र से यंत्रणा आती है हैं है आजकल का जो योग है उसको गैजेट का योग कहा गया है जितने गैजेट सब इकट्ठा करेंगे अपने पास हमें लगता है कि मैं तो रिलायंस कहता है कर लो दुनिया मुठ्ठी में मतलब वैसे ही हम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे ही हमारे अंदर कंट्रोलर की भावना है वैसे ही हमारे अंदर की भावना है, और उसमें ये जो सारे एड्स हैं, हैं, डिफरेंट ब्रांड है, वो हमें और प्रोत्साहित करते हैं, हैंज करते हैं कि आप क्या करो कर लो दुनिया मुट्ठी में तो मतलब और हमें भोक्ता बनने के लिए इंकरेज कर रहे हैं लेकिन हम कभी भी भोक्ता या कंट्रोलर स्वामी मालिक इस जगत में नहीं बन सकते असंभव है हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते कर सकते नहीं सुबह नेचर का कॉल आता है तो कंट्रोल भागना पड़ता है मैं भी अब ऑफिस में हजार लोगों को कंट्रोल करते होंगे घर में पत्नी बच्चों को कंट्रोल करते होंगे <laughs> लेकिन हमें आप, अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो हमें जानना चाहिए कि मैं मैं हूं। मैं कंट्रोलर नहीं नहीं नहीं और वास्तव में में हम कौन हैं? जैसे मैंने शुरुआत कहा, सारे शास्त्रों का अध्ययन करना भगवत गीता का परपज एक ही है कि एक चीज आपको रियलाइज करना जीवे नाहन ईश्वर कृष्ण आर सब कृष्ण ही परम भगवान है और सारे जो जीव है उनके शाश्वत सेवक है जीवे रूप है अध्ययन कर रहा है सेवा कर रहा है सब कुछ कर रहा है और ये दो चीजें यदि उसको रियलाइज नहीं हुई तो शास्त्र कहते वही केवल की केवल उसने क्या किया गधे के जैसे श्रम किया अपना जीवन बर्बाद किया इस बात में वो स्थित नहीं होता कृष्ण मेरे स्वामी है कृष्ण मेरे प्रभु है अरे कृष्णा मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ ये भावना हृदय में स्थित हो जाने चाहिए। अब उसी के लिए है ये सारे शास्त्र हैं, उसी के लिए भक्तों का संग है उसी के लिए श्रीराम प्रभुवल ने कहा यह मंदिर है इस भावना को जागृत करने के लिए इस भावना को समझने के लिए तो इस प्रकार से हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है और कृष्ण द्वापर व्यास के लोगों के लिए विशेष रूप से ग्रंथों को लिखते हैं पहले प्रिंटिंग प्रेस और ये लिखा पढ़ी का काम नहीं था द्वापर युग सत्य युग त्रेता युग वहां सुना है कि हमने कोई न्यूज़पेपर निकलता था डेली मैगजीन या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था नहीं था सब चीजें क्योंकि उस समय के लोग बुद्धिमान थे एक बार सुनने से समझ में आ जाता था और याद रह जाता था उसको श्रुतिधर कहते हैं श्रुति में सुनना इसलिए शास्त्रों को दो चीजें कही गई है शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति श्रुति क्या है वेद उपनिषद वेदांत सूत्र ये श्रुति है और स्मृति क्या है हम कहते हैं ना मेरे स्मृति में वो था स्मृति मीन हिस्ट्री एक प्रकार से तो जो पुराण है महाभारत है रामायण आदि है ये सब स्मृति है स्मृति शास्त्र और बाकी का है श्रुतिशास्त्र तो पहले लोग इतने बुद्धिमान थे कि वो श्रवन करने मात्रा से याद रह जाता था उनको श्रुतिधर उनको यंत्रों की आवश्यकता नहीं थी हम हाँ, हमें हाँ कुछ भी करना है तो कहाँ है कंप्यूटर कहा है कैलकुलेटर कहा है मोबाइल हाँ तो उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हम हाँ यंत्रों का आश्रय ले लेकर खुद यंत्र बन गए हैं हाँ? इतनी भयावह स्थिति है लोग सो रहे हैं खा रहे हैं जग रहे हैं पी रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं और उसके साथ उनको हमेशा यंत्र चाहिए यंत्र नहीं है यंत्र क्या है अभी सबके पास मोबाइल मोबाइल है आज जैसे में कल प्रभु को बता रहा था हम कल रात को प्रोग्राम से आए थे तो वैसे मैं सोच रहा था कि आज कल लोग मोबाइल के बिना जीवित नहीं रह सकते उनका हार्ट चला जाए तभी फिर जीवित रहेंगे गए लेकिन मोबाइल नहीं है तो असंभव है जीना घर से बाहर नहीं निकल सकता निकल सकता व्यक्ति कोई ऐसा है कि आज मैं पूरे दिन मोबाइल के बिना घर से बाहर था ये ये गिनेश बुक में लिखना पड़ेगा किसी को जाकर इम्पॉसिबल है तो मतलब चाहे दिन हो रात हो खा रहे सो रहे पी रहे बच्चों के साथ है पत्नी के साथ है ऑफिस में है जहा तहा है वहां हर समय हम मोबाइल मोबाइल मोबाइल हम करते रहते हैं तो मैं इनको कह रहा था कि भागवतम में छठे स्कन में आजाम का वर्णन आता है तो आजाम तो हमेशा नारायण नारायण नारायण कहता रहता था नहीं नारायण जो उसका पुत्र था उससे इतना अटैच्ड हो गया था, था वो नारायण नारायण कहते जा रहा था और जब मृत्यु का समय आया तो उसको किसका स्मरण हुआ नारायण का अभी हम सब लोग मैं भी हमारे पास बच्चे हो जो मर्जी हो लेकिन हम सबसे ज्यादा किसी का नामोच्चरण पूरे दिन करते हैं तो वो है मोबाइल है कि नहीं मोबाइल मोबाइल मोबाइल मृत्यु के समय में मोबाइल मोबाइल के लोक में चले जाओगे तो आजा मिल का अर्थ क्या है मतलब माया को इनवाइट करना आजा और मिल आजा मिल के आप आओ और मुझे मिलो ना चाहते हुए तो जिसके अंदर ये भावना है और हम सब लोग अजामिल हैं हम भगवान को अपने जीवन में नहीं चाहते भगवान के अलावा बाकी सारी चीजें के लिए तत्पर है आजा और मिल मुझे मिलो और फिर मेरा क्या करो मेरे जीवन का सर्वनाश करो तो श्रीमद् भागवतम हमें इस भौतिक आसक्ति से ऊपर उठाने के लिए है नष्ट प्रायशो अभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भागवतम की सेवा क्या है सुनना ही भागवतम की सर्वोत्कृष्ट सेवा है क्या है भागवतम की उत्कृष्ट सेवा सुनना प्रभुपद कहते हैं कि कोई श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को सुनता है है उतना ही है उसके लाइफ में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कलियुगा के लोग एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते उन लोगों को भगवान ने इतना सरल उपाय दिया है हरे हर नाम हरे ना, हरे, ना, हरे, ना, हरे ना व वा केवलम नास्ते व नास्ते व गतिर कि हरि का नाम हरि का नाम हरी का नाम लो कलियुगा में लेकिन कलियुगा के जो बद्ध जीव हैं बद हाँ, कलियुगा के जो को कंडीशन सोल नहीं बद्ध जीव क्या कहते हैं इंग्लिश में कंडीशन सोल ऐसे कंडीशन सोल एयर कंडीशन में रहना चाहते हैं <laughs> पहले से ही कंडीशन है उसके बाद भी और कंडीशन होना चाहते हैं तो ऐसे इतनी सरल विधि हाँ, कल युगा में दी है बाकी युगों में बहुत कठिन है हम हाँ, बहुत भाग्यशाली है कि इस युग में जन्म लिया है हाँ, बाहर का वातावरण बहुत पॉलिटेड है कठिन है स्ट्रगल है लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है भगवान को प्राप्त करना कलियुगा में बहुत सरल है लेकिन उसके लिए सरल मनोवृत्ति सरल हृदय का होना बहुत आवश्यक है तो कलियुगा के लोग ना उनके पास बुद्धि है ना उनका वो कुछ सौभाग्य है ना उनकी लंबी आयु है कुछ भी नहीं है अनक्वालिफाइड है टोटली अनक्वालिफाइड है आप किसी इंटरव्यू देने जाते हो किसी कंपनी में तो आपको लास्ट मार्ग में बाहर निकाल देते हैं क्वालिफिकेशन उचित नहीं है तो प्रोपर कहते हैं एक व्यक्ति पूरा जीवन लगाता है बचपन से बड़ा होकर एक कागज का टुकड़ा लाइन में प्राप्त करने के लिए और उसमें लिखा होता है है पीएचडी नहीं कितना शेमफुल एक कागज का टुकड़ा में प्राप्त करना है, उसके लिए बचपन से लेकर इतना मेहनत करता है आ? सोचो तो प्रभुपाल कहते कि वो टुकड़ा कागज का प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति हर दरवाजे में जाता है सब जगह भागता है क्या मुझे ना आपका सेवक बना के रखो अब इतना प्राप्त करने के बाद में क्या कह रहा है मुझे आपका नौकर बना के रखो प्लीज आप मुझे कुछ दे दो और क्या बड़े बड़े नाम दे दिए आजकल आई टी आई टी मीन्स इंद्रिय तृप्ति सोच रहा था वास्तव में है। कितना बड़ा भ्राह्म जीवन है इस जगत के लोगों का, लेकिन भगवान ने इतना अच्छा इतना अच्छा अच्छी चीज दी है, है, है, है उनका भगवत भजन। तो व्यक्ति जाता ठोकरें खाता और कहता मुझे बनाओ, मुझे सेवक सेवक बनाओ, बनाओ, सब जगह नहीं है लेकिन भगवान कहते है, मेरे पास मेरी सेवा के लिए तुम भागो आओ अनलिमिटेड जीवात्माओं को शरण देने का सामर्थ्य कृष्ण के पास है अभी सेवाई करनी है, सेवा के तो के कि सन्यास ये नहीं की सारे कार्यो से निरत हो जाना उसको भी अपना उदर निर्वाह करने के लिए आग जलानी पड़ती है भोजन पकाना पड़ता है ऑफरिंग करना पड़ता है खाना पड़ता है कुछ ना कुछ कर्म है तो लेकिन हम बिना सेवा किए बिना रह नहीं सकते ये आत्मा का धर्म है आत्मा का स्वभाव है तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा करनी है तो परम भगवान की सेवा को अपने जीवन में शूज करो और हमारे पास वो स्वतंत्रता है तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में भगवद गीता का अंतिम उपदेश यही है जीवात्मा अपने निजी इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छाओं के साथ सहयोग करे यही भगवदगीता का अंतिम उपदेश है गीता को समझना मींस भगवान की इच्छा को समझ जाना कि कृष्ण की क्या इच्छा है और अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाना यही भगवत भक्ति है अभी भगवान शुरुआत से अर्जुन को आ, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में आप ठीक से पढ़ेंगे तो वह हर समय बोला है हाँ युद्ध करो युद्ध करो ततो तुद्धा तो अभी शुरुआत में भगवान बोल रहे कि अरे युद्ध करो ये उनकी परम इच्छा है तो अर्जुन को केवल उनकी इच्छाओं से अवगत करने के लिए उनके इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए गीता बोली गई है नहीं? और तो कोई उद्देश्य तो नहीं था लेकिन तो बाद में भी भगवान ने देखा कि मैं तो बोल रहा हूँ कि ये मेरी इच्छा है लेकिन फिर भी भगवान देखते हैं कि ये जीवात्मा मुझसे अलग है और मैंने इसको स्वतंत्रता दी हुई है और स्वतंत्रता क्या है हमारे पास इच्छा करने की स्वतंत्रता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता नहीं है अभी जगत में हम सब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं नहीं कौन चाहता है माता पिता जैसे बोल रहे वैसे करो बॉस जैसा बोल रहे वैसे करो कौन चाहता है गुरु जैसे बोले वैसा करो कोई नहीं चाहता हम सब अपने इच्छा के अनुसार काम करना चाहते इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन तथा अर्जुन देखो अभी इतनी लंबी मैंने भगवदगीता सुनाई अभी तुम्हारी जो इच्छा है ना वही करो तो जो गुरु भी है वो यही कहते हैं फोर्स नहीं करते हैं तो शरणागति का एक ही अर्थ है कि हमारे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छाओं को समझना और उस इच्छा के अनुसार कार्य करना शरणागति का मतलब यही है कि हम अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दें। कोई कहेगा कि अरे इच्छा नहीं होगी तो कैसे जीवन होगा इच्छा रहित हो ही नहीं सकते हम इच्छा शून्य नहीं हो सकते जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं प्योर डिमोशनल सर्विस का डेफिनेशन डिवोशन में बताते हैं डेफिने अभिलाषा का मतलब ये आशा इच्छा शुन्या। अभी शून्य नहीं हो सकते लेकिन एक इच्छा क्या है जिसको हम धारण कर सकते हैं या रख सकते हैं वो यही है कि भगवत की सेवा करने की जो इच्छा है भगवान की जो इच्छा है वही इच्छा को मैं अपना बनाऊं और यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है हम हाँ, भगवत गीता के अंत में कृष्ण कहते हैं सर्व दुर्गा तर चेतव अहंकार न शोषसी गीता को बोलने के बाद अर्जुन को फिर भी वो सावधान करते हैं सावधान हम ना सावधानते दूसरी लाइन पड़ी है सावधान सावधान मते। आ, तो अर्जुन को गीता के अंत में वो सावधान करते अर्जुन कि मेरी तो इच्छा है कि तुम युद्ध करो और भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गा आपका चित्त यदि मुझमें लगाते हो तो सर्व दुर्गा जीवन में आने वाले सारे दुर्गा का मतलब है बड़े बड़े किला ऐसे हाँ, बड़े बड़े पहाड़ों को भी आप पार कर सकते हो कष्टों से मुक्त हो सकते हो मत प्रसादा प्रसादी मेरे प्रसाद से इस जगत को भी पार कर सकते हो आने वाले सारे कष्टों को भी पार कर सकते हो अथ चेतव अहंकार और यदि अहंकार के कारण हाँ, न शोषी सुनोगे नहीं तो क्या हो जाएगा विनाश आपका सर्वनाश निश्चित है और है ये या तो हमारे जीवन में हम नाना प्रकार के विपदाओं का अनुभव करते हैं या शरीर को त्यागने के उपरांत कभी अलग अलग योड़ियों में चले जाते हैं सुअर कुत्ते बिल्ली सोने की बहुत बोलन का भालू हाँ, तो भगवान ने सुव्यवस्था की है आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तो भगवान ने अलग अलग शरीर बनाए हैं किसी को मांस खाने की बहुत तीव्र इच्छा है तो ये, ये मनुष्य जीवन ये दांत उसके लिए नहीं बनाए गए हैं उसके लिए शेर का शरीर ले लो इच्छा है ना मांस खाने की जा तो बल्कि ये भौतिक इच्छा हमारे बंधन का कारण है और यह सारी इच्छा हाँ, क्या है त्रि गुणों का उपज है तीन गुणों में हम अलग अलग, अलग गुणों में होते हैं तो अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई व्यक्ति तमोगुण है मोड ऑफ इग्नोरेंस वो क्या है केवल आलस निद्रा तंद्रा उसमें पड़ा रहना चाहता है कोई रजोगुन में है तो उसके अंदर उपभोग इंजॉय करने की भावना लस्ट काम वासना बहुत तीव्र होती है उसका भोग करने के लिए तत्पर रहता है पैशन मोड़ा पैशन रजोगुण तो भक्त को हमेशा सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए सत्वगुण में वो स्थिर होता है और भगवत सेवा करने की इच्छा उसके अंदर होती है इसलिए ब्राह्मण हमेशा कौन से गुण में होता है सत्वगुण में होता है सत्वगुण में वो हमेशा उचित अपने सारे जो कार्य है ठीक स्वरूप से करता है नियमित होता है नियमित होना लाइफ में आजकल कोई नियमित जीवन जीता है संसार में खाने का कोई नियम नहीं है सोने का कुछ नियम नहीं है एक नियम है ऑफिस जाने का नियम है छुट्टी होने का कोई नियम नहीं है आजकल हाँ, आई आईटी में विशेष रूप से तो इस प्रकार से हम देखे तो ये सारी जो इच्छाएं हैं इनके कारण ही हम हाँ इस भौतिक जगत में है गीता में भगवान कहते हैं कि क्यों ये जगत में आए हो ये नुझसे द्वेश उत्पन्न हुआ द्वेश क्यों करते, करते है हम किसी से ईर्षा क्यों करते हैं जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है ना किसी ने मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं की तो कल से हो मेरा शत्रु मित्र कब तक है इस संसार में आप मेरे पेट खुजलाओ और मैं आपके पेट खुजलाऊंगा तब तक हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और जैसे आप मेरे पेट खुजलाना बंद करोगे तब से तुम मेरे शत्रु हो यह भौतिक संसार का नियम है जब तक आप मेरे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो मेरे डिमांड्स को पूर्ति कर रहे हो तब तक आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और जब आप ये सब चीजें बंद करते हो तब से आपके साथ संबंध संबंध खत्म तो भौतिक जगत के के जो हैं वो केवल पर टिके हुए चाहे स्त्री पुरुष हो भाई भाई के हो माता पिता के हो मित्रों में हो ये सारे संबंध केवल इंद्रिय तृप्ति और स्वार्थ पर टिके हुए हैं और इच्छा इच्छा की पूर्ति न होना और हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो सारी आसुरी इच्छाएं हैं इच्छा नहीं है दो इच्छाएं होती इच्छा और एक है तो सद इच्छा क्या है भगवत इच्छा भगवान की जो इच्छा है डिजायर है वो सत इच्छा है हमारे अंदर तो भौतिक इच्छा है भौतिक इच्छाओं के दो ये है पार्ट है दो विभाजन है क्या है दो विभाजन एक है धन और दूसरा है स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष और धन फैसिलिटी तो भौतिक इच्छा का मतलब ये दो भोग करने के लिए चाहिए और धन प्राप्ति चाहिए तो हम सब के अंदर वही है सारे जो आसुर है वो यही करना चाह रहे थे हिरण्य कश्यप का नाम हिरण्य कश्यप क्यों है क्यों है हिरण्य हिरण्य का मतलब है धन गोल्ड और कश्यपु का मतलब है हाँ, सॉफ्ट जिसमें लेटा जाए, जाए। की तो जो व्यक्ति इन दो चीजों में बहुत आसक्त है वो व्यक्ति मॉडर्न हिरण्य है प्रभुपाद हिरण्य को हमेशा मिस्टर हिरण्य कश्यपु कहते थे और इनकी जो पत्नी है ना कया लोग उनका नाम है लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मिस थे तो प्रभुपाद हिरण्य के बारे में बहुत अच्छा सुनाया करते थे तो वास्तव में हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, वो सब आसुरी जैसे भस्मासुर था कोई व्यक्ति किसी की पूजा अर्चना भी कर रहा है तो केवल इन दो चीजों के लिए धनम दे रूपवती भारिया दे मुझे फॉलोअर्स चाहिए डिसाइपल्स चाहिए है ना मुझे डिसाइपल चाहिए अनुयायी चाहिए धन चाहिए सुंदर स्त्री पुरुष आदि चाहिए बहुत बड़ा पद चाहे इंद्र के जैसा तो ये सब चीजें वास्तव में आसुरी इच्छा है जैसे एक शिवजी का उपासक था क्या नाम था उनका भस्माशह भागवत में आप पढ़ते कृष्णा बुक में इतना कठोर तपच्चर्या कर रहा है तपश्चर्या कर रहा है कि शिवजी को प्रसन्न करूंगा क्योंकि तपस्या करते करते आप पार्वती के ऊपर थे अरे ये शिवजी के साथ इतनी रूपवती भारिया क्यों है वो मुझे चाहिए तो ऐसे बसमा इतना तपश्चर्या करते हैं और फिर अपना शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ में आहूति डाल रहे थे तो शिवजी ने कहा और फिर अंत में अपना सर पकड़ते बाल गर्दन को काटकर यज्ञ में डाली रह गई तो शिवजी ने कहा टू मच बहुत हो गया <laughs> वो कड़े हो गए यज्ञ से बाहर आ गए कहा बताओ बताओ क्या चाहिए आपको बस एक वर दे दो जिसके भी सर में हाथ रखो उस तो मृत्यु हो जाए भस्म हो जाए तो शिवजी बहुत सरल होते वो ज्यादा सोचते नहीं वो क्या करते है? दे देते चलो भागो यहां से जैसे कई बार आप जाते हो भगवत गीता किसी बड़े व्यक्ति से तो आपको भगाना चाहता है मेरा सर ना है ना मैं बिजी हुआ अभी तो शिवजी भी हमेशा बिजी रहते हैं किसमें बिजी रहते हैं पंच मुखे महादेव राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शिव जी सदैव पांच मुखों से कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते हैं ये जो उनके जो उपासक उनको तंग करने आते हैं शिवजी मुझे ये चाहिए शिवजी मुझे वो चाहिए शिवजी इसलिए सोचते नहीं कि तेरे टाइम जा रहा है मुझे हरे नाम जब करना है कथा सुननी है नु? कथा का प्रवचन देना है सब शिवजी का काम है दिन रात शिवजी यही कार्य करते हैं या तो माला हाथ में लेके बैठते हैं या पार्वती के साथ आते हैं तो जाए व्यक्ति उनके पास जाकर डिमांड करता है शिव जी भगा देते हैं सोचते नहीं दे देते अभी शिव जी ने ठीक से सोचा नहीं हर दे दिया है इसको तो इसलिए सोचकर कार्य करना चाहिए अपने जीवा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए सोचकर क्या बोल रहे हो पहले सोचो और फिर बोलो नहीं क्योंकि ये उसका काम करती है तलवार का इतनी तेज है कि हजारों लोगों का हृदय एक साथ काट सकती है गला नहीं तो ऐसे शिवजी ने बोल दिया तथा वस्तु उठे स्वामी जी उठ गए और देखा अरे के साथ तो ऐसे गुरु और शिष्यों को कंट्रोल करना इंपॉसिबल है कलियुगा के शिष्य अभी उनको तथा उन्होंने दीक्षा दे दी अभी शिवजी को इतना तंग करने लगे शिवजी भागने लगे अभी शिवजी तो एक ही शेल्टर लेते हैं कृष्ण का चरण कमल इसलिए में कहते हैं गंगा भागवतानी नीचे की ओर बहने वाली सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो वैसे ही वैष्णवानाम यथा शंभु सारे वैष्णव में शिवजी महान है भक्त है भगवान के तो भगवान की शरण भगवान को पूरा पुकार रहते प्लीज हाँ सेवी बचाओ बचाओ तो कृष्णा ने सुना भक्तों की आवाज भगवान को जल्दी सुनाई देती है भक्त जितने भी चिल्लाते रहे भगवान को सुनाए नहीं देता भगवान नजदीक भी हो तभी भी नहीं सुनाई देता तो जैसे संसार में भी वैसे ही ना अपना बच्चा रोए तो आवाज जल्दी सुनाई देती है दूसरे का बच्चा रोके मर जाए आवाज सुनाई देती भूखा रहे तो भी सुनाई नहीं तो भगवान भी अपने भक्तों को सुनते हैं भगवान तो सारे जीवन से दयालु है सबके प्रति समभाव है लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति विशेष उनका लगाव है तो ऐसे भगवान आए भगवान ने सोचा अभी क्या करें, तो भगवान ने ब्राह्मण का विष धारण किया बाबा कुछ भी बनते हैं तो परफेक्ट बनते हैं <laughs> नहीं हमने पिछली बार चर्चा किया था मोहिनी का मरण न भगवान परफेक्शन है हम कुछ भी बने हम ना पुत्र पुत्र पर, पुत्र बनने में परफेक्शन नहीं हमारा उचित रूप से निभाते नहीं है कृष्ण जो भी बनते है वो परफेक्ट है ब्राह्मण बने इतने बुद्धिमान छोटे से ब्राह्मण सौंदर्यवान और कहा जा रहे हो बसपा बस कहने उनके पीछे भागना है। पीछे भागना है है शिवजी शिवजी के पीछे वो वो ना देखो ऐसे इस में रहते हैं सारी राख आदि लगाते रहते हैं वो पिशाच है उनकी सेना कौन है बोध पिशाच आदि उनके संग में घूमते रहते हैं अब वो कभी सही बोले या नहीं बोले इसका कोई भरोसा नहीं है आपको पहले चेक करो तो उन्होंने कहा चेक करने के लिए कहा तो दो तीन वर्जन है इस के, अलग अलग तो ये कहे कि भगवान नाचने लगे और भगवान ने नाचते नाचते भगवान के जैसा नकल करते हुए नाच रहा था तो नकल करना कितना भयावह है <laughs> नकल करते हुए जब नाच रहा था तो भगवान ने अपना हाथ अपने सर में रखा उसने भी हाथ अपने सर में रखा वो भस्म हो गए तो डोंट इमिटेट किसी की नकल मत करो हाँ कोई व्यक्ति प्रभुपाद ना बड़े बड़े भक्तों की हम नकल करते हरिदास ठाकुर वगैरह नकल करना हमेशा खतरनाक है अनुकरण नहीं हमें अनुसरण करना चाहिए दोनों शब्द थोड़े मिलते जुलते हैं अनुकरण मत करो अनुसरण करो उनके आज्ञाओं का पालन करो उनके जैसा करने का प्रयास मत करो प्रभुपाद कहते शिव के जो भक्त है वो शिव की नकल करते हैं शिवजी ने विष पिया लेकिन आप विष नहीं हम ये सब यदि इतने ही फॉलोअर तो फिर पी गे पियेंगे नहीं, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता तो ऐसे फिर दूसरी दुस, चीज भगवान ने कहा कि उसको कहा कि देखो आप चेक करो अपने सर में हाथ रखकर उसने सही में दिया है कि नहीं वो चित अभी वो मूर्ख था भस्मा स्वर उन्होंने सर में हाथ रखते वो भस्म हो गया तो अलग स्टोरी का तो इस इस प्रकार से हम जगत जगत में में जो जो भी कार्य कर रहे हैं भौतिक व्यक्ति है वो सदैव एक ही इच्छा से प्रेरित है हर वो क्या है आसुरी इच्छा जिसको कहते भोग इच्छा भोग करने की जो इच्छा है रावण है कि रावण ने भी क्या किया वही है मतलब भगवान से अलग इच्छाओं को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो सारी इच्छाएं हमें इच्छाए के बिना नहीं रह सकते जीवन में चिंता देव बिना रह नहीं सकती भगवान की इच्छा को ही हमारी इच्छा बनानी चाहिए इसलिए चैतन्य श्रेतामृत कहता है आत्मेन्द्रिय प्रतिवान कार्य बलिक कृष्णेन्द्रिय प्रति मतलब स्वयं की तृप्ति की जो इच्छा है उसको काम कहा गया है लस्ट और कृष्ण प्रति कृष्ण को संतुष्ट करने की जो इच्छा है धरे प्रेम वो प्रेम कहा गया है <coughs> तो इसलिए हम हाँ, स्वतंत्र होकर स्वतंत्र इच्छा करने की, करने का प्रयास नहीं करना चाहिए इसलिए को कहा यदि के कारण नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है है महंगा पड़ता मैं कल वहां एक स्टोरी सुना रहा था शाम को कि दो चार बेर जो मेंढक होते हैं ना उनका टीम था सरोवर के किनारे तो वो बड़े मस्ती में थे उन्होंने कहा हाथी बहुत सारे हाथी आते थे तो ये जो इसमें हम मेंढक अभी दस बारह मेंढक है उनमें से एक बड़ा बुद्धिमान समझता था आगे आगे, आगे आगे को ये क्या है भोक्ता है, है, है और दूसरा कहते आप ना क्या करो जब वो आएंगे ना तो उनको आप थोड़ा सा बोलो उनको डांट लगाओ अभी दो चार हाथी आ रहे थे तो ती, ये तीन ती, चार मेंढक खड़े हो गए खड़े क्या होंगे वो <laughs> दो बैठ गया और उन्होंने कहा जोर जोर से बोलने लगा उनको डांटने लगा बोलने लगा तो ये हाथी ने सोचा क्या है मैं अपना हाथी ने चला छोड़ा चलो बच्चे बच्चे पागल हो जाते हैं वो बोलते रहते हैं तो हाथी ने सोचा चलो अवॉइड करते हैं तो हाथी और बोलते जा रहे थे तो हाथी उनके ऊपर से चल गए उनके ऊपर पाव नहीं रहता लेकिन हाथी ने जब अपना मल त्यागा ना तो मेढक के ऊपर भगवद <laughs> तो गीता में कहते हैं करता हम इतनी मन मु, के कारण व्यक्ति सोचते है कि मैं धुबर हूं मैं करता हूं मैंने ये चीजें की है आप नहीं जानते मैंने क्या कह रहे किया है इस जगत में तो हमेशा जो एक कर्ता का भाव है इसको हमें भूलना चाहिए और देखना चाहिए कृष्ण का अपने जीवन में हाथ की वास्तव में कृष्ण की कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूं उनकी सेवा आदि सदैव कृष्ण यदि अपनी कृपा को निकाल दे तो बलशाली अर्जुन भी बलहीन हो जाता है भगवान जब अप्रकट हुए हैं तो अर्जुन द्वारका से जब वापस आ रहा था तो उसको सर्व सामान्य गांव के बच्चों ने उनको हरा के भगा दिया तो जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में है इसलिए हम बहुत वंडर वंडर कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए हम योग्य नहीं है तो हमेशा सोचना चाहिए किसी भी कार्य को हम करते हैं चाहे भगवत भक्ति में भी हो सेवाओं में भी हो सदैव वास्तव में कृष्ण की कृपा है भक्तों की कृपा है गुरु की कृपा है इनके कारण ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ इनकी कृपा ये निकालते तो मेरा क्या है विनाश है मैं कुछ नहीं कर सकता निर्बल हो जाऊंगा तो हमें ये जो भौतिक भोग की जो इच्छा है भगवान के अलावा जो इच्छाएं हैं वो हमें जगत में फंसाने वाली है हाँ भगवान सेवा की सेवा के अलावा उनकी भक्ति के अलावा क्यों क्योंकि भौतिक जगत की एक इच्छा को आप गलती से पूर्ति करने लगते हो ना तो हजारों इच्छाएं चल लेती है।, है ना तो हमेशा निकलता है, लावा निकलता है। तो वैसे ही है फंसते जाओगे जैसे दल दल होती है उसमें आप एक पाव रखा तो दूसरा निकाल रहे हो तो फिर आप फंसते जाओगे फंसते जाओगे फंसते जाओगे जाओ तो भौतिक जगत की जो भगवत सेवा के अलावा जो इच्छाएं हैं भगवत भक्ति के अलावा जो इच्छाएं है वही जगत में हमें बांधने हैं, हैं। उस दिन हमने लेक्चर में वो एक ब्रह्मचारी की कथा सुनाई गुरु जी उनके गुरु ने कहा कि है मेरे शिष्य तुम ना रोज गीता का पाठ करो गीता को पढ़ो अभी वो बेचारा भगवदगीता पढ़ने बैठा जब अपने कपड़े सुखाने रखता था तो उसका जो कॉपिन है आँग? उसका जो अंडरवेयर है या धोती है, वो रोज एक चूहा रहता था अभी मेन इच्छा क्या करना चाहिए? उसको जागृत हुई नहीं बिल्ली चाहिए एक इच्छा की पूर्ति हो गई बिल्ली बिल्ली के लिए क्या चाहिए फिर दूध चाहिए दूध के लिए फिर गाय चाहिए गाय को संभालने वाली होनी चाहिए तो पूरा आ गया गया गया बहुत लंबा हो उसका उसका जो जीवन है तो सब घरदार बस भगवदगीता दी थी मैराथन में और उसको कहा था कि भगवदगीता का अध्ययन करो <laughs> तो गुरु जी आए देखा हे शिष्य भगवदगीता पढ़ी तुमने कहते गुरुदेव <laughs> आप जो ये देख रहे हो वो गीता का विस्तार है एक्सपेंशन। <laughs> <Expansion. laughs> तो हमें गीता का ऐसे विस्तार नहीं करना है <laughs> तो इसलिए गीता को सही रूप से समझना है मतलब भगवान की इच्छा को समझना है कहने का तात्पर्य है भौतिक जगत बहुत वो है मिजरेबल uh, है हर इस भौतिक जगत की हर एक चीज को आप एक गंभीरता से देखोगे ना तो हंस हंस के क्या हो गया पागल हो जाओगे हाँ कितनी वंडरफुल चीज़ें हैं तो इसका सार यही है कि हमें भगवान की इच्छा को समझना चाहिए कैसे भगवान की इच्छा को समझे तीन प्रकार से भगवान की इच्छा को समझा जा सकता है एक तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा बताते हैं अपने शुद्ध भक्तों को बोलते हैं हाँ उस भक्त को जो भगवान के प्रति सौ प्रतिशत शरणागत है या भगवान के प्रति आ, उसके में पूर्ण रूपेण प्रेम की भावना है आ, वो भावना क्या है मारो भी भी रखो जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुया अधिकार हे कृष्ण आप मुझे मारो या जीवित रखो जो भी आपकी इच्छा है लेकिन मैं आपका सेवक हमेशा बना रहूंगा यह शरणागति है हमें कुछ मारता है तो हम भागते हैं। भगवान कुछ हमारे जीवन में ट्रबल देना शुरू करे तो उनका भगवान आपका ये माला वापस ले लीजिए कल से नहीं तेरा तो शरणागत भक्त क्या है भगवान आप मुझे मारो या जीवित रखो जो आपकी इच्छा हो लेकिन मैं आपका हमेशा शरणागत दास बने रहूंगा वो है दृढ़व्रता भजन दृढ़ता के साथ भगवत भक्ति तो भगवान स्वयं बोलते हैं जैसे भगवान माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं क्या बोलते हैं गोपाल कहे है पुरिया जाए मलयन ले पर गोपाल ने कहा कि हे माधवेंद्र मुझे बहुत गर्मी लग रही है तू मेरे लिए मलय में जाओ जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से मलय चंदन लेके आओ तो स्वयं भगवान बोलते कि नहीं अपनी इच्छा तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा को बोलते हैं एक तो वो स्वयं बताते हैं लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड भक्त की आवश्यकता है और दूसरा क्या है भगवान अपने भक्तों के माध्यम से बताते हैं माध्यम क्या है गुरु है वैष्णव है साधु है उनके द्वारा भगवान हमें आदेश देते हैं भगवान की इच्छा को बोलते हैं क्यों क्योंकि भगवान भक्त भगवान को प्रिय है इसलिए हम बोलते ना म ओम विष्णु पादा कृष्ण प्राय प्रेष्टा प्रेस्टा प्रिया हाँ कृष्ण के क्या है प्रिय है भूतले इस जगत में तो भगवान को जो बोलना है भगवान की जो इच्छा है उसको जानना है तो भक्त या गुरु के माध्यम से इसलिए यश प्रसादा भगवत प्रसाद या साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्रे तो भक्तों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से भगवान की इच्छा को हम समझते हैं और तीसरी चीज है शास्त्रों के द्वारा शास्त्र शास्त्र क्या है भगवान भगवान की वाणी है और शास्त्रों में अपनी वाणी को बताते हैं कि उनकी क्या इच्छा है गीता में क्या इच्छा भगवान जताते हैं सर्वधर्मान पर माम एक रजहा कि सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और एकमात्र शरण ग्रहण करो अहम तो सर्व पापे में सारे पापों से मुक्त करूंगा नमस्कार अर्जुन मेरे भक्त बनो हमें भक्त बनने के लिए बोला गया है हम इतने निठल्य है भक्त नहीं बनेंगे भगवान आप बोलते रहो लेकिन भक्त नहीं बनेंगे आप हा? ऐसी तो हमारी स्थिति है कितना गीता में कितनी जगह बन गए तेरे बनो ना लाइफ में कुछ बनना है ना तो बनो क्या बनो भक्त बनो अभी हम हाँ, कई चीजें बनने के लिए जन्म लिया है हम हाँ कहते मेरा जन्म भक्त बनने के लिए नहीं हुआ है <laughs> मेरा जन्म भक्त के अलावा सब कुछ बनने के लिए हुआ है तो भगवान कहते फिर बनो गधा बनो <laughs> सुअर बनो हाँ? चेटी बनो कॉकरोच बनो इस में बनते ही रहोगे नहीं तो बेस्ट है भगवान का भक्त भग बनना क्योंकि भक्त बनने में ही हमारा स्वार्थ है और भगवान का भी स्वार्थ है भगवान सारे कार्य कर रहे हैं केवल हमें भक्त बनने के बनाने के तो इसलिए सारे यही है कि शास्त्रों के द्वारा गुरु साधु के द्वारा और भगवान स्वयं अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और उनकी इच्छा को ही अपनी इच्छा को बनाना भगवान की जो इच्छा है उसी को ही अपनी इच्छा बनाना इसमें हमारा परफेक्शन है उसी में हमारा स्वार्थ है सफलता है तो भगवान की इच्छा क्या है कि जगत में जो सारे जो सड़ रहे हैं वो मेरे धाम वापस आए नहीं इसलिए तो भगवान प्रयास करे भगवदगीता या अपना विजिटिंग कार्ड यहाँ छोड़ के गए है नहीं विजिटिंग कार्ड है इसमें सब कुछ है भगवान का नाम क्या नाम है भगवान का कृष्ण वासुदेव यादव क्या है आ, ये तो है मथुरा वासी है। सब कुछ उनका डिटेल है नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन, नंदन, नंदन हाँ सारे भगवान के नाम है उनका एड्रेस वगैरह है गीता भी बोला ना ब्रज रहता हूं मैं महाम शरणम ब्रज वृंदावन में आओ ये मेरा एड्रेस है इस प्रकार से भगवान सारे जीवों को अपने पास वापस बुलाना चाहते उनकी इच्छा है तो उसी को ही अपनी इच्छा बनाया इस भावना का प्रचार इस कृष्ण भावना को दूसरों को देते रहना अधिक से अधिक लोगों तक ये नॉलेज ये जो ग्रंथ है उनको पहुंचाना भगवान के वाणी को पहुंचाना ये सबसे सरल उपाय है कृष्ण प्राप्ति का पूछा तो शॉर्टकट बताओ ना भगवान के धाम जाने के लिए करने शॉर्टकट है कहते ठाकुर ने कहा है, जितना तुम दूसरों को कृष्ण दोगे उतना ही तुम अपने जीवन में कृष्ण को प्राप्त करोगे शॉर्टकट है। अधिक अधिक से आदिक देना, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताना कृष्ण का गुणगान करना शास्त्रों का वितरण करना जितना दोगे उतना ही कृष्ण आपके हृदय में स्थापित होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ये सीक्रेट है तो यही है जो भी भगवान की इच्छा है उसी को हम अपनी इच्छा बनाए अपनी स्वतंत्र इच्छा ना रहे इसलिए ठाकुर ने कहा बड़ा पाई याची स्वतंत्र जीवन है हे कृष्णा, मैं अभी समझ गया हूं बहुत दुख प्राप्त किया है मैंने स्वतंत्र होकर जीने का प्रयास किया इस जगत में दुख दूर गे कि मेरे सारे दुख दूर गए दूर हो गए जब से मैंने आपके चरणों का शरण ग्रहण किया है तो ये भक्ति ठाकुर की भावना है कि स्वतंत्र भाव स्वतंत्र भावना से समस्या है अभी हमने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की कुछ सुधार हुआ क्या नहीं और नीचे जा रहा है और समस्याएं बढ़ रही है और स्ट्रगल है हमें लगता है कि हमारे भारतवासी हमारा कल्याण करने के लिए मंत्री बने हैं वो आपने कल्याण का ही सोच रहे हैं जन कल्याण नहीं तो स्वतंत्र का समाधान नहीं है समाधान क्या है भगवान की शरण ग्रहण करना हरे कृष्णा, के कृष्ण ग्रंथाश्रम का पावा